श्री रामकृष्ण भावधारा भारत के नवजागरण में श्री रामकृष्ण का अवदान भारत के आधुनिक नवजागरण में योगदान करने वाले महापुरुषों के विषय में सोचने पर सामान्यतः महात्मा गांधी तथा बाल गंगाधर तिलक जैसे राजनीतिक नेता मनमोहन राय जैसे समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सेवक तथा रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिमचंद्र चटर्जी जैसे कभी व साहित्यकारों के ही नाम हमारे मन में उभरते हैं लेकिन आधुनिक गवेषणाओं विशेषकर श्री शंकरी प्रसाद बसु द्वारा संकलित सामग्री के अध्ययन तथा विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि गत सदी के अंत तथा वर्तमान सदी के प्रारंभ में आरंभ हुए भारतीय नवजागरण के कर्णधार स्वामी विवेकानंद ही थे सितंबर सन अठारह ईस्वी को शिकागो में हुई धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद की अप्रत्याशित तथा अभूतपूर्व सफलता से पराधीन हतश्री भारत में जो अपना पुरातन ऐश्वर्य और आत्मगौरव भूल कर परराष्ट्र मुखापेक्षी एवं विदेशों का अंधानुसरण करने को तत्पर हो रहा था आशा एवं उत्साह तथा आत्मविश्वास की एक विशाल लहर उठी थी इसने सर्वप्रथम धार्मिक नव का रूप धारण किया था और इसी ने बाद में राजनीतिक एवं सामाजिक नव चेतना का भी संचार किया था स्वामी विवेकानंद को भारतीय नव का प्रणेता स्वीकार करने पर भी उसमें श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष अवदान स्वीकार करना कठिन है विशेषकर जबकि श्री कृष्ण के उपदेशों में भारत तथा उसकी उन्नति के उपायों का इंगित तक नहीं पाया जाता अतः श्री रामकृष्ण के अवदान को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें भारत तथा नव का अर्थ भली भांति समझ लेना होगा भारत क्या है भूगोल के विद्यार्थी के लिए भारत उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में महासागर से सीमित एक भूमिखंड मात्र हो पर भारत इतना ही नहीं है स्वामी विवेकानंद ने भारत को संस्कृति तथा इतिहास का गहरा अध्ययन किया था तथा दीर्घ तीन वर्षों तक बंगाल से गुजरात तक तथा काश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे भारत का भ्रमण कर भारत के तत्काल स्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन किया था जब वे कन्याकुमारी के उस शिखाखंड शिलाखंड पर जिस पर अब विवेकानंद शिला स्मारक निर्मित है बैठकर भारत की गौरवशाली अतीत वर्तमान अर्ध एवं तथा उज्ज्वल भविष्य के चिंतन में निमग्न हुए थे तब वे अपने ही शब्दों में कंडेंस्ड इंडिया घनीभूत भारत हो गए थे अतः भूगोलविद्ताओं इतिहासकारों अथवा समाजशास्त्रियों की राष्ट्र संबंधी सीमित एवं आंशिक धारणाओं की अपेक्षा राष्ट्रगत प्राण देशभक्त संत स्वामी विवेकानंद की भारत की परिभाषा अधिक व्यापक एवं पूर्ण है तथा उसे ही हम स्वीकार करेंगे स्वामी विवेकानंद एक ब्रह्मज्ञषि थे जो कीट से ब्रह्मा ब्रह्म पर्यंत सर्वत्र ब्रह्मचैतन्य का दर्शन करते थे उनकी दृष्टि में भारत एक प्राणवंत जीवंत देवता था जिसे वे भारत माता आराध्या देवी विशाल विशालकायदत्य लेवियस्थन आदि नामों से अभिहित करते थे भौगोलिक तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से आबद्ध यह भूमिखंड इसके पर्वत नदी तालाब वन मैदान तथा रेगिस्थान इसके स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं भारत में रहने वाले करोड़ों नर नारी इस विशाल देवी के जीव कोश सेल्स हैं तथा इन लोगों के व्यष्टि मन की समष्टि इस देवी का मन है धर्म इसका प्राण है भारत में हो रही धार्मिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ इस प्राण के पाँच विभाग पंच प्राण है यह है स्वामी जी की भारत की परिभाषा या धारणा नवजागरण का अर्थ किसी राष्ट्र जाति अथवा समाज के नवजागरण से सामान्यतः सामाजिक गतिविधियों की तीव्रता नवीन साहित्य का सृजन राजनीतिक जागृति अथवा सैनिक अथवा असैनिक क्रांति आदि की ही समझा जाता है यह सत्य है कि भारतीय इतिहास में इस प्रकार की कोई विशिष्ट तथा तो राष्ट्रव्यापी घटना कभी नहीं घटी जिस प्रकार की उथल पुथल यूरोपीय देशों के इतिहास में पाई जाती है सैकड़ों वर्षों तक भारत विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम रहा तथा नौ की अपेक्षा उसकी अवनति ही घटती रही लेकिन एक दूसरे प्रकार का नव प्रत्येक युग में भारत में होता रहा है जिसने भारत के प्राण को सदा जागृत रखा है पच्चीस वर्ष पूर्व बुद्ध व तीर्थकर तीर्थंकर महावीर ने एक प्रबल आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात किया था जिसने एक हज़ार वर्षों से अधिक काल तक भारत को प्रभावित किया था तथा प्रेम अहिंसा और दया के महान आदर्शों के आधार पर एक नए समाज की रचना की थी मध्ययुग में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का पुनर्गठन किया था मुगल कालीन भारत में चैतन्य कबीर तुलसी मीराबाई दादू आदि संतों ने धर्म को जीवित रखा था यही नहीं राजनीतिक संघर्षों के पीछे भी धार्मिक प्रेरणा पाई जाती थी इस संदर्भ में शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास तथा गुरु गोविंद सिंह के दृष्टांत दिए जा सकते हैं इस प्रकार भारत के इतिहास में कोई भी काल ऐसा नहीं रहा है जब धार्मिक नव किसी न किसी रूप में न हुआ हो तात्पर्य यह है कि भारत का प्राण धर्म है तथा भारत के संदर्भ में धार्मिक नव ही वास्तविक नव है इस सत्य को हृदयंगम करने पर भारत के आधुनिक नव में श्री रामकृष्ण का अवदान आसानी से समझा जा सकता है श्री रामकृष्ण का अवदान श्री रामकृष्ण ने भारत का आध्यात्मिक नव पांच प्रकार से किया था पहला श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के समय धर्म को ही भारत के सामाजिक कुरीतियों तथा राजनैतिक दासता का कारण समझा जाता था एक ओर थे कट्टरपंथी धार्मिक जो कुछ क्रिया अनुष्ठानों लोकाचार तथा देशाचार को ही धर्म समझकर उन्हीं को पकड़े रहना चाहते थे दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा संपन्न विदेशी सभ्यता के रंग में रंगे समाज सुधारक थे जो धर्म को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहते थे ऐसी स्थिति में श्री रामकृष्ण ने जो पहला कार्य किया वह था धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित करना तथा अपने जीवन द्वारा उसकी सत्यता प्रमाणित करना ईशावाच्यमिद यकंच जगत्याम जगत सर्व खिदम ब्रह्म न धन न प्रजया त्याग नई नृतत्वमानशस हो इत्यादि वेदोक्त सत्यों को श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में अत्यद्भुत साधना तथा त्याग द्वारा सत्य सिद्ध किया था दूसरा श्री रामकृष्ण के जीवन गाथा से परिचित पाठक जानते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं तंत्र वैष्णव वेदांत आदि सभी में प्रचलित साधनाओं का अनुष्ठान किया था वे जब जिस साधना में प्रवृत्त होते ईश्वरी विधान से उस संप्रदाय विशेष के साधक दक्षिणेश्वर आ पहुंचते, जब वे सभी साधनाओं में सिद्धि लाभ कर आचार्य पद पर आरूढ़ हो चुके तब भी उनके पास सैकड़ों निष्ठावान साधकों का आगमन हुआ था और उन्होंने उन सभी को अपने आदर्श जीवन के दृष्टांत तथा उपयुक्त मार्गदर्शन द्वारा साधन पथ पर अग्रसर किया था भारत में विद्यमान सभी धर्म संप्रदायों में नई चेतना का संचार करना भारतीय आध्यात्मिक नवजागरण के लिए किया गया श्री रामकृष्ण का दूसरा कार्य था तीसरा आचार्य पद पर आरूढ़ होने के बाद श्री कृष्ण ने बैद्यनाथ काशी वृंदावन आदि भारत के प्रमुख तीर्थों का भ्रमण किया था शास्त्रों के अनुसार सिद्ध महापुरुषों के लिए तीर्थ भ्रमण अनिवार्य नहीं है फिर भी ये महापुरुष जगत कल्याण की भावना से प्रेरित हो तीर्थों के महात्मा की वृद्धि तथा उनके आध्यात्मिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए तीर्थ भ्रमण करते हैं नारद भक्ति सूत्र के अनुसार वे तीर्थों को तीर्थीकृत कर देते हैं तीर्थी कुरुवंत तीर्थानी तीर्थों में नवीन प्राण संचार करना श्री रामकृष्ण का तीसरा कार्य था चौथा अपने उदार आध्यात्मिक भाव को जगत कल्याण के लिए प्रसारित करने के उद्देश्य से अंतरंग सन्यासी शिष्यों के एक संघ की स्थापना करना श्री रामकृष्ण का चौथा कार्य था रामकृष्ण संघ के वास्तविक संस्थापक तो श्री रामकृष्ण ही है भले ही स्वामी विवेकानंद ने उसे संवैधानिक रूप प्रदान किया हो पांचवा, जो पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्री रामकृष्ण ने किया वह था आधुनिक भावापन्न संशयवादी अज्ञेवादी वैज्ञानिक युक्त किंतु विलक्षण प्रतिभा संपन्न युवक नरेंद्रनाथ को अपने संदेशवाहक स्वामी विवेकानंद में रूपांतरित करना ध्यान सिद्ध योगी स्वामी विवेकानंद स्वभावतः समाधि में निमग्न रहना चाहते थे एक बार जब उन्होंने श्री रामकृष्ण से सुखदेव की तरह निरंतर समाधि में मग्न रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की तब श्री रामकृष्ण ने उनकी भर्थना करते हुए कहा छी यह तेरी कैसी हीन बुद्धि है इससे भी ऊपर एक अवस्था है मैं तो चाहता हूँ कि तू एक विशाल वट की तरह हो जिसकी छाया में असंख्य नारी आश्रय प्राप्त करें श्री रामकृष्ण ने स्वामी जी को अपने स्वाभाविक ध्यान प्रवणता त्याग कर शिव ज्ञान से जीव सेवा के लिए प्रेरित किया